ृंदावन बिहारी लाल की जय जय जय श्री राधे प्रतिदिन अपने इस पावन अभी सभी बैठ जाएंगे प्रतिदिन अपने इस पावन पंडाल के अंदर अपने क्षेत्र से जिले से महान हस्तियां कथा श्रवण करने के लिए पूज्य महाराज श्री का सम्मान करने के लिए उनसे आशीर्वाद लेने के लिए पहुँच रही हैं पहले दिन अपने लोग विधानसभा के स्पीकर महोदय यहाँ पर आए थे कल यमुनानगर से विधायक श्री घनश्याम दास जी अरोड़ा पहुँचे थे आज पेपर मिल यूनियन के प्रधान श्री नरेंद्र जी त्यागी अपने बीच में उपस्थित हुए हैं हम राधा कृष्ण परिवार की ओर से श्री त्यागी जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं यह जो विशाल पंडाल है यह सुंदर रमणीक स्थान है यह मंच श्री त्यागी जी के ही प्रयासों से उनके सहयोग से हमें उपलब्ध होता है मैं निवेदन करता हूँ कि कृपया नरेंद्र जी त्यागी मंच पर आएं, पूज्य महाराज श्री को पीताम्बर भेंट करें उनका सम्मान करें और पूज्य महाराज श्री से समृद्धिचिन्ह ग्रहण करें आशीर्वाद प्राप्त करें श्री नरेंद्र जी त्यागी आज की जो कथा के यजमान हैं श्री जितेंद्र गुप्ता जी श्री जसवंत अग्रवाल जी यमुनानगर श्री प्रवीण अग्रवाल जी अशोक मेहता जी विवेक सूरी जी सूरज सूरी जी वो सभी आरती के लिए आएंगे मेरा सभी धर्म प्रेमी सज्जनों से निवेदन है कृपया मंच पर आने का कष्ट न करें व्यवस्था में सहयोग दें गोवर्धन आश्रम की ओर से पूज्य महाराज श्री का जो गोवर्धन में अन्य और परिक्रमा मार्ग पर प्रेम निकेतन आश्रम है वहां से एक सेवा सुख नामक पत्रिका का प्रचार होता है उस प्रकाशन होता है सेवा सुख नामक पत्रिका बहुत से हमारे राधाकृष्ण परिवार के सदस्यों के पास पहुंचती है और देश विदेश में पहुंच रही है उसका वार्षिक शुल्क एक सौ अस्सी रुपये है पंचवर्षीय शुल्क छः सौ है पीछे मुख्य द्वार पर राधाकृष्ण परिवार का कार्यालय बना हुआ है वहाँ से अपना शुल्क दे करके उसके सदस्य बन सकते हैं और अब मैं निवेदन करता हूँ यजमान परिवार से कि वो कृपया आरती के लिए मंच पर आएंगे शेष सभी अपने स्थान पर आरती करेंगे